शत्रु का उपहार कहानी ट्रू लुडविग चित्रांकन क्रेग और हिंदी और पार्थु मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि मैं असाधारण अतीत वाला एक बहुत साधारण व्यक्ति हूं इस सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाथसी यातना और मृत्यु शिविर में एक जिंदा बचने वाले आदमी ऑल्टर वाइनर युवा पाठकों को उस घटना के बारे में बताते हैं जब एक अनजान व्यक्ति ने उनके प्रति बार बार दयालुता दिखाने का नैतिक साहस किया और अपनी जान को जोखिम में डाला क्यों मैंने खुद से पूछा क्यों वो अजनबी मेरे लिए एक बार नहीं बल्कि तीस बार अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार हुआ मेरे लिए उसने वो क्यों किया शत्रु का उपहार पुस्तक दिखाती है कि सामाजिक न्याय और दयालुता के काम किसी के जीवन को कैसे बदल सकता है माता पिता और शिक्षक इस कहानी में एक मूल्यवान संसाधन पाएंगे जिससे बच्चे एक उपयुक्त तरीके से घृणा रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह के खतरों को समझने में मदद मिलेगी अब मुख्य कहानी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने जो असलियत झेली वो कभी घटी ही नहीं लेकिन मैं यहां आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में वो सब कुछ हुआ मेरा नाम ऑल्टर वाइनर है और मैं असाधारण अतीत वाला एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था मैं अपने परिवार के साथ पोलैंड के दक्षिण पश्चिम कोने के एक छोटे से शहर क्रज़ानो में रहता था उस समय हमारे घर में पाइप के जरिए पानी नहीं आता था हमारे पास रेफ्रिजरेटर सेलफोन टी या कंप्यूटर नहीं थे हमारे पास कार भी नहीं थी हम ज़्यादातर पैदल ही चल कहीं जाते थे हम एक बहुत सरल सारा जीवन जीते थे फिर भी हमारा घर किताबों भोजन हंसी और प्रेम से भरा हुआ था हर शुक्रवार को पापा किसी एक गरीब छात्र या किसी बेघर व्यक्ति को हमारे साथ सैबत यानी यहूदी छुट्टी के दिन का खाना साझा करने के लिए लाते थे सूर्यास्त के समय हम शैबत के स्वागत में मोमबत्तियां जलाते थे और प्रार्थना करते थे उसके बाद हम माँ द्वारा बनाया ताज़ा भोजन खाते थे मैं ताज़ी गर्मा गर्म डबल रोटी का एक टुकड़ा खाने का और इंतज़ार नहीं कर सकता था उसका एक एक कौर स्वर्गीय होता था माँ अद्भुत खाना बनाती थीं। वो रसोई में घंटों बिताती थीं और पापा मेरे भाइयों शमोअल हर्ष और मेरे लिए बेहद स्वादिष्ट भोजन बनाती थीं। मेरी माँ बड़ी दरिया दिल ठंड से निपटने के दो तरीके होते हैं वो अक्सर कहती थी खुद को गर्म रखने के लिए या तो तुम फर पहन सकते हो या फिर आग जला सकते हो ताकि दूसरे भी गर्म रह सकें। मां ने सुनिश्चित किया कि हम अपने से कम भाग्यशाली लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करें शांति के समय में भी और बाद में युद्ध के दौरान भी सितंबर एक उन्नीस को जर्मन नाथसी सैनिकों ने अपने नेता एडॉल्फ हिटलर के आदेश पर मेरे देश पोलैंड पर कब्जा किया पोलैंड की सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वो हमारी सीमाओं और लोगों की रक्षा कर सके हजारों लोगों ने भागने की कोशिश की जिसमें मेरा अपना परिवार भी शामिल था पर हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी हिटलर की सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया था मेरे पापा एक विचारशील और शांतिपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे पापा ने मुझे और मेरे भाइयों को नफ़रत को अस्वीकार करना सिखाया दूसरी ओर हिटलर ने अपने लोगों को नफ़रत गले लगाना सिखाई उनकी नफरत शब्दों से शुरू हुई थी शुरू में वे आहत करने वाले शब्द फुसफुसाते थे पर बाद में पड़ोसी और अजनबी दोनों पर वो चिल्लाते थे उन शब्दों ने कई लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जड़ें जमा ली और उनसे कई लोग बद से बदतर हो गए जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने अपनी सेना को ऐसे लाखों लोगों की तलाशने कैद करने और मारने का आदेश दिया ऐसे बूढ़े और जवान लोगों को जो हिटलर के लोगों से अलग दिखते सोचते और काम करते थे हिटलर मतभेदों से नफ़रत करता था जर्मन सेना का कब्जा हमारे शहर में हर किसी के लिए कठिन था लेकिन वो यहूदी लोगों के लिए सबसे कठिन था क्योंकि हम हिटलर की नफ़रत की सूची में सबसे ऊपर थे हमारी आज़ादी और अधिकार छीन लिए गए हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे हम अपने पूजा घरों में प्रार्थना नहीं कर सकते थे हम अपने पसंदीदा पार्कों या खेल के मैदानों में भी नहीं जा सकते थे कर्फ्यू ने हमें अपने ही घरों में कैदी बनने के लिए मजबूर किया इस नफरत के कारण कई अच्छे और सभ्य लोगों ने अपनी जान गवाई, जिनमें मेरे अपने दोस्त और परिवार के कई सदस्य भी शामिल थे मैं तेरह साल का था जब जर्मन सैनिकों ने मेरे शहर में मार्च किया और उन्होंने मेरे पापा को मार डाला मैं चौदह साल का था जब आधी रात को वे हमारे घर में घुस गए और मेरे बड़े भाई शमोल को ले गए मैं पंद्रह साल का था जब नाथसी मेरे लिए आए थे मुझे माँ और अपने छोटे भाई हर्ष को गले लगाने का भी मौका नहीं मिला वो उनसे मेरा आखिरी मिलन था उसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा मुझे और कई अन्य लोगों को दयालुता करुणा सम्मान और गरिमा से दूर किसी यातना शिविर में मालगाड़ी के डिब्बों में ट्रेन द्वारा मवेशियों की तरह ले जाया गया मुझे बार बार बहुत भीड़भाड़ वाली गंदी परिस्थितियों वाले एक जेल के लेबर कैंप से दूसरे जेल में भेजा गया मुझे रोजाना लंबे घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया गया गार्डों ने कैदियों के साथ क्रूर व्यवहार किया और कोई दया नहीं दिखाई कैदियों को खाने के लिए कभी भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था मैं हमेशा भूखा रहता था जब मुझे बहुत भूख लगती थी तो मैं मार और उनके बनाए अद्भुत व्यंजनों के बारे में सोचता था मैं घर पर बनाई डबल रोटी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा चखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था इस तरह महीनों बीत गए फिर वर्षों तक भोजन की कमी और पीड़ा से मेरा पेट खाली हो गया और मेरा दिल भारी हो गया अब मेरे पास सिर्फ एक दो दिन और जिंदा रहने की ताकत और इच्छा शक्ति ही बची थी तब मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक हुआ मुझे एक अजनबी से कुछ उपहार मिले और वो कोई साधारण अजनबी नहीं था वो एक ऐसा अजनबी था जिससे मैं अपना दुश्मन समझता था बात उस समय की है जब मैं एक जर्मन फैक्ट्री में काम कर रहा था कारखाने की दीवानों पर सभी जर्मन कर्मचारियों के लिए निम्न चेतावनियां लिखी थीं कैदियों की ओर मत देखो कैदियों से बात मत करो कैदियों को कुछ मत दो यदि किसी ने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एक दिन एक जर्मन कर्मचारी ने मुझसे आंख मिलाई जब मेरा ध्यान उसकी ओर गया तो उसने फर्श पर पड़े एक डिब्बे की ओर और, और अपनी उंगली से इशारा किया जिज्ञासा पूर्वक मैं उस स्थान पर तब गया जब मुझे कोई नहीं देख रहा था और मैंने उस डिब्बे को खोलकर देखा मुझे क्या मिला वो सबसे बढ़िया उपहार था जिसका मैं सपना देख सकता था ब्रेड और पनीर का एक सैंडविच मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ मैंने सैंडविच उठाया और इससे पहले कि कोई मुझे देखे मैंने उसे खा लिया इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस जर्मन महिला ने मेरे लिए अगले तीस दिनों तक जब तक मैंने वहां काम किया हर दिन उसी डिब्बे के अंदर एक ब्रेड और पनीर का सैंडविच छोड़ा क्यों मैंने खुद से पूछा क्यों वो अजनबी मेरे लिए एक बार नहीं बल्कि तीस बार अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हुई मैं ही क्यों क्या उस महिला का मेरी उम्र का कोई बेटा था शायद इसलिए उससे मुझ पर तरस आया क्या वो एक धार्मिक व्यक्ति थी जो मानती थी कि असहायों की मदद करना उसका कर्तव्य धर्म था आज तक मुझे उसके खिलाने का कारण पता नहीं चला मुझे नहीं पता कि उसने मुझे ऊर्जा दी और जीवित रहने की आशा दी लेकिन उसके दयालुता के कृत्यों ने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया मैं कैसे यकीन करूं कि सभी जर्मन मेरे दुश्मन थे जबकि इस जर्मन महिला ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी तब मैंने जीवन में अपना सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा लोगों के किसी भी समूह में हमेशा कुछ दयालु और कुछ क्रूर लोग होते हैं आप जीवन में जिन लोगों से मिलते हैं और वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वे किस देश नस्ल जाति आदि के हैं मई 1945 में रूसी सेना हमारे शिविर में पहुंची और उसने हमें बताया कि युद्ध समाप्त हो गया था और जर्मनी युद्ध हार गया था और हम अब अंत में मुक्त हो गए थे मैंने अपनी बहादुर जर्मन से मिलने और पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ सका फिर भी एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने उस अद्भुत महिला के बारे में सोचा ना हो हर दिन मैंने उस महिला के साहस और गया के लिए उसे धन्यवाद दिया युद्ध खत्म हुए अब कई साल बीत चुके हैं मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरे अतीत की यादें अभी भी तरोताज़ा हैं प्रत्येक शुक्रवार को सूर्यास्त के समय मैं साबथ का स्वागत मोमबत्तियों को जलाकर और प्रार्थना के साथ करता हूं उसके बाद शुभ भोजन को पूजता हूं अब जब मैं डबल रोटी को काटता हूं तो मुझे सिर्फ स्वर का स्वाद ही नहीं आता है मुझे आजादी का स्वाद भी आता है अंत के शब्द एक पुरानी कहावत है कि होशियार लोग अपने स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से भी सीखता है बहुत से लोग जिन्होंने गिरजाघरों आराधनालयों और स्कूलों में मेरी प्रस्तुतियों को सुना है साथ ही मेरी आत्मकथा भी पढ़ी है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया है कि मेरे जीवन की कहानी का उनके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है आपकी कहानी को सभी लोगों बड़ों और युवा दोनों को फिर से सुनाना चाहिए उन्होंने मुझसे कहा वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रलय यानी होलोकॉस्ट को याद रखना चाहिए उससे सीखना चाहिए और दोबारा नरसंहार ना हो उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए नफरत की कोई सीमा नहीं होती द्वितीय विश्व युद्ध में हर यहूदी एक शिकार था लेकिन हिटलर की हिट लिस्ट में यहूदी पुजारी मोलवी रोमा एफ्रोजर्मन रूसी चेक पोल सर्व राजनीतिक असंतुष्टों के अलावा विकलांग लोग भी थे क्योंकि हिटलर का मानना था कि जर्मन लोग एक श्रेष्ठ मानव जाति के सदस्य थे जिन्हें उसने आर्यन कहा और उसने सभी गैर आर्यो को अमानवीय माना विशेष रूप से उसने यहूदियों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया कई जर्मन लोगों ने अपने नेता से असहमत होने पर दंडित किए जाने के डर से हिटलर की जातिवादी विचारधारा के आगे घुटने टेक दिए शत्रु का उपहार पुस्तक के पाठक वे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद कभी अनुभव नहीं किया हो कि मैंने एक युवा के रूप में क्या झेला था उदाहरण के लिए वॉल्डनबर्ग यातना शिविर में नाथ्सियो ने मेरा नाम छीन लिया और मुझे सिर्फ एक नंबर दे दिया मुझे ठंड के ख़राब मौसम से बचाने के लिए गर्म कपड़े मोज़े और जूतों के बजाय मुझे केवल एक कपड़े की वर्दी और लकड़ी की खड़ाऊ मिली मेरा बिस्तर बिना गद्दे तकीिए या चादर का लकड़ी का एक सकरा तखता था जो मेरी मेज़ और कुर्सी के रूप में भी काम करता था मेरे पास कोई कप या गिलास नहीं था मुझे जो थोड़ा सा खाना मिलता था उसके लिए एकमात्र बर्तन एक, एक उथला खाने का कटोरा था मेरे पास कोई तौलिया कंघी या टूथब्रश नहीं था मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि मेरे पास कोई दर्पण नहीं था उसके बजाय मेरी आंखें सब और मानव पीड़ा को देख सकती थीं। अपनी किशोरावस्था के दौरान मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाया मैं सिर्फ जीवित रहा मुझे केवल मरने का अधिकार था साल से अधिक समय तक मुझ पर प्रतिदिन अत्याचार हुए मैंने जो किया था उसके लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक यहूदी था मुझे आशा है कि शत्रु का उपहार युवा पाठकों को यह समझने में मदद करेगी कि दुष्ट और भले लोग हर समूह और समुदाय में पाए जा सकते हैं किसी भी समुदाय की स्टेरियो टाइपिंग करना अन्यायपूर्ण बात है कौन जानता है कि हमारी सभ्यता कितनी आगे बढ़ती यदि इतने लोगों को मारने के बजाय उन्हें फलने फूलने दिया जाता आज के बच्चों के लिए भी मेरी प्रबल इच्छा है कि वे इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर अधिक देखभाल करने वाली जगह बनाने के अपने प्रयासों को हमेशा जारी रखें यह शब्द ऑल्टर वाइनर फ्रॉम ए नेम टू ए नंबर एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर की आत्मकथा के लेखक के युद्ध में प्रलय और एक दुनिया होलोकॉस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 60 लाख यूरोपीय योदियों के उत्पीड़न और सामूहिक हत्याओं का वर्णन करने वाला शब्द है जब 1930 के दशक की शुरुआत में नासी पार्टी के नेता एडॉल्फ हिटलर जर्मनी में सत्ता में आए तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने मुख्य रूप से यहूदी लोगों को उनके देश की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया और उन्हें निम्न स्तर का माना अपने अनुयायियों को आश्वस्त करने की यहूदी लोग जर्मन राष्ट्र और जाति के लिए खतरा थे हिटलर ने लाखों निर्दोष पुरुषों महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार का मार्ग प्रशस्त किया उन्नीस से 1945 तक चले इस युद्ध में केवल यूरोपीय युविदी ही नहीं थे जिन्होंने हिटलर और उसके सहयोगियों के प्रभुत्व के प्रयासों का सामना किया जिसमें कई राष्ट्र भी शामिल थे जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में 5 करोड़ से अधिक लोगों की जानें चली गई, पूरे यूरोप उत्तरी अफ्रीका एशिया अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर में फैली लड़ाई के साथ द्वितीय विश्व युद्ध को मानव जाति के इतिहास में सबसे व्यापक विनाशकारी युद्ध माना जाता है